बेटा पढ़ लिया करो पूरा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो अध्यापक ने कक्षा में समझाते हुए कहा पढ़ाई बहुत जरूरी होती है बिना पढ़े आदमी की जिंदगी जानवर से भी गई बीती होती है समझे बच्चे सिर झुकाए सुन रहे थे या कौन जाने सुन भी रहे थे या नहीं इतने में उनकी नजर सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए सुंदर पर पड़ी देखते ही पारा चढ़ गया बेवकूफ कहीं मैं क्या फालतू बोल रहा हूं? इन नालायकों पर कोई असर भी नहीं होता पर प्रत्यक्ष में आवाज को मिश्री जैसा मुलायम बनाने लगे क्या करें मजबूरी है इन्हें ना तो मार सकते हैं ना डांट सकते हैं ऊपर से विभाग की जवाबदेही बच्चे फेल हुए तो क्यों और मार्क्स कम आए तो क्यों ऐसे में प्यार से समझाने के अलावा चारा ही क्या है उन्होंने बड़े प्यार से सुंदर को अपने पास बुलाया बेटे मेरी बात ध्यान से सुना करो अभी पंद्रह दिन हैं पेपर में अब मेहनत करोगे तो सारी ज़िंदगी सुखी रहोगे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी फिर सारी ज़िंदगी ऐश करना वरना अपने पापा की तरह छोटे मोटे काम करते रह जाओगे हाँ पापा क्या करते हैं ज़रा सबको बताना तो पता नहीं उन्होंने शर्मिंदा करने को पूछा था या समझाने को जी मधुमक्खियाँ पालते हैं और शहद बेचते हैं वैसे उन्होंने एम एस किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन में पर नौकरी नहीं मिली अब एक लाख महीने का कमा लेते हैं जी सुंदर बैठ गया और उसके पहले वे स्वयं